श्री श्रीरामकृष्णकथावृत परछेद श्रीरामक तथा सत्यवचनेरलीलायां विश्व श्रीरामकृष्णादीभक्ता किंच संसारे स्था सत्यवच्ठा आवश्यकी सत्य, सत्य, आवश्य सत्य नई भगवान्भ्य सत्य सत्यवच मदीया निष्ठा इदानमपेक्षसम आपता पूर्व अत्यंत निष्ठा आसा यदि अवधम स्नामी गंगायावत जा मंत्रोच्चारण जा शि किंचितिज्जलोपीता तथा सन्देह जाता मने पूर्णाभिषेको न जाता अमुस्म स्थरीसगाय यामी तदा तत्रिव गंतव्यम। राम गतवान गलिकातायां वाचा प्रकाशि लुचिका भक्षण न यदा भोजनाय दत्तं तदा तो्रो क्षुद्रेको जाता है परम लुचिका भक्षण न क्या तदा मिष्ठा उदर उदरपूर्तिमरव समेश अधुना पूर्वापेक्षित निष्ठा ह्रास जाता है पुरीसवेगो न समूत यामी किपृचं सौ वदत् गास्त प्रयोजन तदा विचार सर्वे तो नाराएनूप राय तस्य तर वचन में कथम सत्यम। किन्तु हस्ती नारायण की सत्य किंतु हस्तीपक अयण हस्तीपक यस्मादस्मीप हस्ती मेहिटी तदा हस्तीपक कथ न शुयाम एवं विचार पूर्वापेक्षितसो जाता है पुर्व कथा पूर्वकथा वैष्णवचर से उपदेश नरलीलायाँ विश्वास कर्तव्य संप्रति अमीं पुनः किंचित अवस्थान जायते बहुदिना व्यतीता वैष्णवचर उत्त मनुष्याभ्य ईवर साक्षात्कार भविष्य तदा पूर्ण जान भविष्य स एव इदान पशा छल क्वचि न्यासीपेण क्वचि खल क्वा अतो वच् साधु रूपो नाराएँ रूपो नाराएँ खलूपो नाराएँ लंपटूपो नाराएं इदानं चिंतमी आसन कथम संभव सर्वान्ोजयतम इच्छा अत एकम इह स्थापित्वा प्राण एक महाशय दृष्टि साहां उत्तम जन श्रीरामकृष्ण महाशय नौका अवतीर्य स्थि अभवत श्रीरामक हसन किवृत्त प्राणकृष्ण नौका प्रेच्छ अवतारय मास्टर अवदत्वता प्रति केन मास्टर श्री कयाता हसितुम आरेभे संसारी जनस विषयकर्मगो दुष्क पंडित तथा विवेक प्राणकृष्ण श्री प्रभु प्राण श्री प्रति महाशय इदान मे कर्म त्यक्षा कर्म प्रवृत् अस व्याहनते सह वर्तिनम महोदय दर्शय अस्म कर्म प्रशिक्षण ददा मैं त्यक्ते अ कर्म निर्वाहत भूय कर्त न शक्य श्रीरामकृष्ण आम महती विपत्ति कतिचन दिना निर्जने ईश्वरचिता महते उपकाराय किन्तु उपकारा सैत किमी वदसी का महोदय अभी तथा अवादीत संसारिण जन वी पर नक्वं नईक विद्वांस बहुवैद्यूश्यपुरा वाचो व्याहरती वाचा एवं अभिलपति पर कि कर्मण न यथा उप्दय यहाच्च उठती परववर्जन स्थान प्रति दृष्टि अस्थ तत्मनी कांचनोपरी संसारोपरी आसक्ति यदि शुणोमी पंडितो विवेक वैराग्यवादी अेय छागबुद्धि प्राणकृष्ण प्रणम्य प्रस्थाननमतित मटर्मोदय चवदत् भाया महोदय अवदत नस्थतव्य प्राण हसती कथयति च कि पुनः तैया गम्य समैषा हाष्यम मटर्मोदय पंचवटी समीपे किंचिति पर्यट्य श्रीप्रभु अवतारे स्ना आचरीत ततो स्ना तथा राधा राधाका से दर्शन प्रणाम चिंतवाईश्वरो निराकार पर अभी कुत प्रणाम प्रभु श्री राम साकार देव श्रीरामकृष्ण साकारदेव प्रत्यवा मैं तो ईश्वर विषय किमें न ज्ञाते बुध्यते यतह ये अहम को एव मास्टर वराक विश्वसनीय साक्षात साक्षात्को अपश्य वामस्व नरशिमसी दक्षस्वराभकारी पुनः अन तो माता भक्तवत्सलावयस भक्तसदीय दीनहन जीवस मता दयामयी स्नेहमी पुनरेतदी सत्यम माता, माता भयंकर एकाधारे कथम प्रभोह वेत्तीभो इद्यानम मास्टर महोदय स्मर से चिंतते च्रुत केशवसेन श्री प्रभु प्रभुसन्नीध काली सत्ता अंगीचक्रे किय मृण्मधारा चिन्मयी देवी यद केशवन समाधिस्थ सामधिस्थपुर घटीवाटी पात्रवर्णना स प्रभो श्रीरामकृष्णस उपावत कृताभिषेक निरीक्ष्य श्री कृता प्रभु तस्में फलमूलादी प्रसाद भोजनाथ स वर्तुला उपवेश प्रसादारण्वा पेयजल घट अलिंदे स्थित श्री प्रभो समीपरतम प्रकोष्ठाभ्यप वेष्टुम प्रवर्तते, श्री प्रभु अवदत् घटम न मास्टर मटर्मोदय आम महोदय आनयामी श्रीरामकृष्ण अहो आश्चर्य मटर्मोदय सत्रपो बभूव आलिंद ग घट प्रकोष्ठाभ्य स्था मास्टर गृहं स गृहे मटर्महोदय गृह कलिकतायां सगृह अशा तद गृह परिक्रीय एव कर्मस्थलम तस्य भद्रासन गृहे तस्य पिता भ्रातर अवसन श्री प्रभो इच्छा यहाँ तिठे यत यदन परिवार मध्ये ईश्वरचित बाहुल्य सुकम किभुण यद्यपि मध्ये मध्ये तथोक्त तदीय दुर्दवशा सगृह प्रत्यागत प्रभुणा तदृह प्रसंग पुनः उत्था श्रीरामकृष्ण अभी ईद गृह गच्छे मास्टर मटर्मह तव चिंत कथम अमत निक्रामक कथम तव पिता भंजनपूर्वक गृह नूतन क्रीय से मटर्महाशय गृह मैं बहु क्लेश गे मन कथम अमत नवती श्री ते श्रीरामकस्या भीति महोदय सर्व श्रीरामकृष्ण तद्यथा ते नौकारोह देवता भोग सीराजन प्रचल का घंटावादन भवती कालीगृह आनंदपूर्ण नीराजन शब्द आकर्ण्य भिक्षुक न्यासी सर्व निस्वा अतिथिशाला आया केचि शालपर्णपाणय केचिवा केचित ठाला वर्तुलाकार भोजनपात्र विशेषा घटती तेजस पात्रक प्रसाद प्राप्त अदय महोदय अभी्या्य प्रसाद स्वीकृत